पतंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय योग दर्शन कपिल मुनि आस्तिक थे अन्य युक्तियां यदि कपिल मुनि नास्तिक होते तो श्वेताश्वतरादि उपनिषद तथा गीता में उनकी इतनी प्रशंसा नहीं की जाती जैसा कि इस प्रकरण के आरंभ में दिखाया गया है सांख्य तथा योग सबसे प्राचीन वैदिक दर्शन है यो कर्म योग कर्मयोग और सांख्य ज्ञान योग के नाम से प्रसिद्ध है जिनका गीता में बार बार वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में जहाँ भगवान कपिल ने अपनी माता को आध्यात्मिक उपदेश दिया है वहाँ उनको स्वयं ईश्वर का अवतार माना गया है श्री व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में पंच शिखाचार्य के सांख्य सूत्रों को अनेक स्थानों पर उद्धत किया है सांख्य ने वेदों को अपौरुषेय ईश्वरीय ज्ञान और आप्त प्रमाण माना है न पौरुषेयत्व तत्कर्तु पुरुष सेभावात् उन वेदों का बनाने वाला कोई पुरुष नहीं दिखलाई देता है इसलिए उनका पौरुषेयत्व नहीं बन सकता न मुक्ता मुक्तयोः यो मुक्त और अमुक्त बद्ध के अयोग्य होने से वेदों की पौरुषेयता नहीं बन सकती निजशत्य विभक्तये स्वतः प्रामाण्यम अपने स्वाभाविक निज शक्ति द्वारा उत्पन्न होने से वेदों की स्वतः प्रमाणता है सांख्य ने अपने सारे सिद्धांतों को वेद के आधार पर माना है और उनका श्रुतियों से अविरोध सिद्ध किया है जैसे निर्गुणादि श्रुति विरोध स्ेती निर्गुणादि श्रुतियों से भी विरोध है पारंपर्य तत्सिद्धो विमुक्ति श्रुति ही से उस मोक्ष की सिद्धि में मुक्ति प्रतिपादक श्रुति है समाधि सुसुप्ति मोक्षेसु ब्रह्मरूपता समाधि सुसुप्ति तथा मोक्ष में ब्रह्मरूपता हो जाती है द्वयो सबीजम अन्यत्र तद्धति ही। दो में सजीव और अन्यत्र तीसरे में उस बीज का नाश हो जाता है अर्थात सुसुप्ति में बंधन के बीज पांचों क्लेश संस्कार रूप से बने रहते हैं और असंप्रज्ञात समाधि में व्युत्थान के संस्कार चित्त भूमि में बीज रूप से दबे रहते हैं किंतु तीसरे मोक्ष में चित्त के नाश के साथ उस बीज का नाश हो जाता है तु दो।, दो।, दो के समान तीनों के दृष्ट होने से केवल दो ही नहीं मान सकते अर्थात सुसुप्ति को सबने अनुभव किया है और समाधि को कुछ लोगों ने इसलिए इन दोनों से मोक्ष की अवस्था भी सिद्ध होती है वासन या अनर्थ ख्यापनम दोष भी न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वात् दोष के योग्य होते हुए भी वासना से अनर्थ की ख्याति नहीं हो सकती और निमित्त को मुख्य बाधकता है अर्थात यद्यपि सुसुप्ति में तमोगुण दोष का योग है तो भी वासना से कोई अनर्थ क्लेश प्रकट नहीं हो सकता और सुसुप्ति का निमित्त तमोगुण मुख्यतया दुख आदि को रोके रहता है इसलिए सुषुप्ति में भी ब्रह्मरूपता अवश्य है इससे बढ़कर सांख्य में ईश्वर सिद्धि को और किस प्रमाण की आवश्यकता रह जाती है